सूत जी बोले हे ऋषियो मैं आप सबको इन सब बातों के विषय में बतलाऊंगा हे विप्रो समप्रति वर्तमान व्यवस्थित मनु तथा भविष्यकालीन सावर्ण मनु का वर्णन कर रहा हूं भावी मनुंतर में जो मनु होंगे वे हैं कुशिकनंदन गाल्व जमद अग्नि पुत्र भार्गव वशिष्ठ गोत्रिय दितप्याल शारद्वूत वंश में उत्पन्न कृप अत्रि वंश के दिप्तिमान कश्यप गोत्रिय रश्य श्रंग भरत के गोत्र के द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ये सभी मुनि भावी मन्वंतर में परम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होंगे सुतपा अभिताप और सुख से तीन भावी मन्वंतर के देवताओं के मुख्य गण होंगे इनमें एक मन्वंतर में बीस देवता प्रतिष्ठ होते हैं, उन सब देवों के इस प्रकार नाम है। रित, तप, शुक्दूति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, भासकरत, धर्म, तेज, रशीम, रितु, विराट, अर्चिमान, धोतन, भानु, यश, कीर्ति, बुध, धरती इत्यादि बीस देवगण सुतपा नामक गण में सम्मिलित हैं। प्रभु विभु विभास जैन्ता हंता अरिहा ऋतु सुमती प्रभुती दिप्ती नाम की गण में मिले हुए हैं मह महान दे, मुनि नै जेष्ठ सम सत्य और विश्रुत ये बीस देवगण अभिताप नाम से प्रसिद्ध हैं दमदाता विद सोम वित वेद यम निधि भूम हव्य भूत दान दे दाता तप शम ध्रुव स्थान विधान और नियम के ये बीस सावर्णी मनवंतर की पहली स्थिति है इसमें मुख्य देवगण प्रसिद्ध है ये सभी देवता कश्यप जी के पुत्र माने जाते हैं इनमें मनवंतर के बाद सावरणी मनवंतर में इन सब देवताओं के स्थान प्रतिष्ठित होंगे सावरणी मन्वंतर में विरोचन के पुत्र बलि इन देवताओं का स्वामी इंद्र होगा सावरणी मनु के नौ पुत्र होंगे इनके नाम इस प्रकार हैं वीरवान अवनियान निर्मोहत स्वाक कृति चरिष्लू अजय विष्णुवाच सुमति नाम के प्रसिद्ध हैं इनके अलावा दूसरे सावरणी मन्वंतर के नौ मनु पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध होंगे भविष्य में ब्रह्मा जी के और भी पुत्र सावरणी मनु में उत्पन्न होंगे विद्वान मनुष्य उन सब को महे सावरणी नाम से देखते हैं ये सभी मनुगण दक्ष प्रजापति के नाती और उनकी प्यारी पुत्री के पुत्र हैं वे परम तेजस्वी देवगण समेहु पर्वत पर निवास करेंगे वे मेहर लोग के रहने वाले हैं वहां से आकर समेरू समेऊ पर्वत के निचले भाग में रहने आते हैं ये महात्मा चाक्षुष मनवंतर में पैदा हुए थे ऋषियों ने कहा हे hey सूत जी राजा दक्ष की कन्या से पुत्रों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है और यह सब शंकर ब्रह्मा और धर्म आदि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ऋषिगणों मैं प्रचेता को नमस्कार करता हूं और आपको इन सब की उत्पत्ति के विषय में बतलाऊंगा चाक्षुष मनवंतर के कुछ शेष रह जाने पर जब व्यवस्थित मनवंतर में शुरू होता है उसी समय भविष्य काल के मनुगणों की उत्पत्ति होती है उनमें पांच सावरणी मनुगण दक्ष के नाती हैं चार मनुगण परम से पैदा और एक सावरण मनु विवस्वान के संयोग से छाया संज्ञा के पुत्र हैं संज्ञा के सबसे बड़े पुत्र व्यवस्थित मनु इन सावरणी मनु से बड़े हैं व्यवस्थित के आने पर इन दोनों मनु की देवी उत्पत्ति होगी इन परम यशस्वी मनुगण 14 माने जाते हैं वेद श्रुति पुराण इत्यादि इत्यादि में सभी जगह से यह मनुगण परम प्रभावशाली सभी जीवों के अधिस्वर रूप में माने जाते हैं। इन्हें राजा मनुगणों में सातो दीपों और पर्वतों समस्त पृथ्वी हजारों युगों तक स्थित रहती है। मैं उन मन्वंतरों में होने वाली प्रजा तपस्या और श्रृष्टि विस्तार का उवर्णन करूँगा। चौधा स्वयंभू मनु की श्रृष्टि को जानना चाहिए। दक्ष प्रजा� वह परम धार्मिक और यशस्वी थी और कन्याओं से छोटी होने के कारण कारण भी सभी गुणों में श्रेष्ठ और धर्म परायण थी दक्ष प्रजापति अपनी कन्याओं को साथ लेकर एक बार ब्रह्मजी के पास गए उस समय प्रजापति ब्रह्मजी धर्म और भव के साथ वराज नाम के लोक में विद्वान थे ब्रह्मजी ने दक्ष को भव और धर्म के साथ खड़ी देखकर बोले हे सद्व्रत धारण करने वाले दक्ष तुम्हारी इस कन्या से चार पुत्र उत्पन्न होंगे वे चारों भावी काल में चार वर्षों के संस्थापक मनु के रूप में प्रसिद्ध होंगे ब्रह्मजी की इस प्रकार की बात को सुनकर धर्म और भव ने उस कन्या के साथ समागम किया सत्य का ध्यान करने वाले इन धर्मात्मा तपस्याओं के मानसिक संकल्प के कारण उस कन्या ने चार सुंदर पुत्रों को पैदा किया। वे सुदूरजात कुमार सभी कार्य को पूर्ण करने वाले विविध भागों के उपभोगों में सामर्थ्यवान हैं। इन चारों कुमार पुत्रों को देखकर समस्त ब्रह्मविद्या देवताओं ने कहा कि यह हमारे पुत्र हैं। इस प्रकार बातें कहकर आपस में देवताओं में छीना छीनाजकी होने लगी। वे चारों पुत्र उन चारों महान प्रभावशाली देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे। उन सब ने आपस में यह सलाह की कि जो इन सब से सब में जिसके शरीर के समान हो, वह उसी का पुत्र समझा जाएगा, सरूप, प्राकर्म, नाम और वर्ण में। जो पुत्र जिसके समान हो वह उसी का पुत्र है पुत्र सदा माता-पिता के स्वरूप के अनुसार ही होते हैं तथा प्राकर्म में भी माता-पिता के समान ही होते हैं ब्रह्म जी इत्यादि देवताओं में आपस में इस प्रकार की सम्मति करके अपने समान आकृति वर्ण और पराक्रम वाले पुत्र को ग्रहण किया वे चार कुमार ब्रह्मा धर्म दक्ष और भव के समान वर्ण वाले थे अतः उनका नाम सावर्ण पड़ा समागम की भावना के कारण उनकी उत्पत्ति हुई थी वे मनु नाम से प्रसिद्ध हुए चाक्षुष मनुवंतर के बीत जाने पर जब विवस्त मनुवंतर शुरू होता है तब प्रजापति रूचिके रोच्य नाम का एक पुत्र हुआ भूति नाम की स्त्री से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम भूत्य पड़ा विवस्थ मनवंतर्मे विवस्वान के मनु के दो पुत्र पैदा हुए जिनमें एक विवस्त मनु और दूसरे सावर्ण मनु के नाम से प्रसिद्ध हुए इनमें एक परम ऐश्वर्यशाली विद्वान विवस्त मनु संज्ञा के बड़े पुत्र और दूसरे विवस्त मनु सावर्ण छाया रूपधारी संज्ञा के पुत्र माने जाते हैं सावरण जो चार मनुगण उत्पन्न हुए वे महर्षि से उत्पन्न हुए थे वे सभी मुनि परम तपानिष्ठ थे ये भविष्य में अपने-अपने मनुंतर में अपने-अपने स्थानों में विराजमान होंगे प्रथम मनु दक्ष पुत्र मेरु सावरणी थे उनका नाम प्रजापति रोहित था ये भविष्य मनवंतर के भावी मनु होंगे इनके विवस्त मनवंतर में अनेक महात्मा पुत्र पैदा हुए जिनके गणों के नाम हैं मरीचि गर्भा सुशर्मा और पारुए जो इनमें से एक एक गण बारा भागों में विभक्त हैं ऐश्वर्य संग्रह है राहा बाहु आदि को पारंगल जानना चाहिए अन्य गणों के नाम इस प्रकार हैं वाजय वाजी जीत, अभूती, ककुघया, दधी क्राव, एपक्क, प्रगती, विजय, मधु, तेजस्वान और अर्थवर्दे, ये बारा मरीची गण के अधीन थे, सुशर्मा गण का वर्णन सुनिए वर्ण, अंक, विश्व, मुरण्य, वर्जन, अमित, द्रव, केतु, जंब भोस्त, अजल्प शक्र सुनेमी दूध पाए ये 12 गण सुशर्मा नाम से पुकारे जाते हैं भविष्य काल में अद्भुत नाम के देव इन सब का राजा होगा